हरी हरी हरियो राीत पाठे कीर्तना स्मृति कीर्तन साधु दर्शन मेण साधु दर्शन तीर्थकोटी फलम लभे हरि एकाद श्लोक का पाठ करने से भगवन नाम कीर्तन करने से साधु पुरुष के दर्शन करने से करोड़ों तीर्थ करने का फल कहा गया है भगवान जब बोलते हैं तो मनुष्य मात्र की भलाई के लिए बोलते हैं। कुटुम का बड़ा बोलता है या कुछ करता है तो पूरे परिवार की भलाई के लिए बोलता है या करता है ऐसे ही भगवान किसी मजहब के नहीं भगवान किसी मत के नहीं भगवान किसी पंथ के नहीं भगवान किसी जाति के लिए नहीं बोलते भगवान तो जीव मात्र के उद्धार के लिए बोलते हैं प्राणी मात्र के कल्याण के लिए बोलते हैं भगवान स्वार्थ के लिए नहीं बोलते धन के लिए नहीं बोलते यश के लिए नहीं बोलते वोट लेने के लिए नहीं बोलते जय राम जी की भगवान बोलते प्राणी मात्र के मंगल के लिए प्राणी मात्र के कल्याण के लिए पति जब बोलता है पत्नी को तो अपने सुख के लिए बोलेगा पत्नी अपने सुख के लिए बोलेगी मित्र अपने सुख के लिए बोलेगा सेठ अपने सुख के लिए नौकर को बोलेगा सेठ नौकर को कहता है कि सेठ का काम ईमानदारी से करना ये तेरी फर्ज है तेरा कर्तव्य है नौकर सोचता है कि, कि इस नौकर का ख्याल रखना सेठ का कर्तव्य है पत्नी ये धर्म सिखाएगी कि पत्नी का पालन करना ये पति का कर्तव्य है पति ये सिखाएगा कि पति की सेवा चाकरी करना ये पत्नी का कर्तव्य है बाप सिखाएगा कि पिता की सेवा करना पिता की आज्ञा मानना ये बेटे का कर्तव्य है और बेटा सिखाएगा कि पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र को जल्दी बना देना ये पिता का कर्तव्य है जयराम जी बोलना पड़ेगा नेता कहेगा कि हमारे वार्ड के हमारे इलाके के हो हमारी पार्टी के लिए काम करना तुम्हारा कर्तव्य है मजहबवादी सिखाएगा कि कमाई का दस परसेंट हमारे मजहब में देना तुम्हारा कर्तव्य है पंथवादी क्या सिखाएगा कि हमारे पंथ का अनुसरण करना तुम्हारा कर्तव्य है लेकिन कृष्ण कहते कि हे जीव आत्मा तुम चैतन्य हो अमर हो अपने को पाकर मुक्त हो जाना तुम्हारा कर्तव्य है सब आपको अपना अपना कर्तव्य बताएंगे आपको उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा करने के लिए जय राम जी तो बोलना पड़ेगा लेकिन गीता तो मैं कर्तव्य बताती कि तुम चैतन्य हो अविनाशी हो देह के मरने पर भी तुम्हारी मौत नहीं होती है ऐसे अपने अमर पद को पाकर मुक्त हो जाओ बस ये अनुभव करो गीता का एक एक श्लोक मंत्र है मंत्र राज है। भगवत गीता की बड़ी भारी महिमा है दुनिया में सब अच्छे ग्रंथों को हम आदर से धन्यवाद देते हैं प्रेम करते हैं नमस्कार करते हैं लेकिन गीता के आगे तो हृदय झुक जाता है पांच हजार दो सौ वर्ष से भी ऊपर समय हुआ लेकिन ये ग्रंथ वृद्ध नहीं हुआ बूढ़ा नहीं हुआ विश्व भर में अगर किसी ग्रंथ की व्यापक जयंती मनाई जाती हो तो वह एक ही ग्रंथ है श्रीमद भगवत गीता चाहे अमेरिका का प्रसिद्ध तत्व मार्क्स ट्वेन हो चाहे यूरोप का एच एम मुलन हो चाहे जर्मनी का तत्व हो चाहे महात्मा सुकरात हो चाहे महात्मा थोरो हो चाहे एमर्सन हो या गांधी हो अथवा रईहाना तैयब क्यों न हो मदन मोहन मालवे जी ने रईहाना तैयब से पूछा अब्बास तैयब की बेटी अब्बास तैयब स्वतंत्र सेना संग्रामियों में से गांधीजी के निकटवर्ती भक्त थे अब्बास तैयब की पुत्री रैहाना तैयब उस रैहाना तैयब से मालवे जी ने पूछा कि तुम गीता पढ़ती और कृष्ण की भक्ति करती हो ऐसा तुम्हें गीता के लिए और भगवान कृष्ण के लिए और हिंदू धर्म की साधना के लिए प्रेम कैसे हो गया पत्रकार भी थे साथ में पहले तो रहीना तैयब भक्ति में ही बैठी थी काफी देर इंतजार के बाद उसने अपना पूजा नियम जप ध्यान पूरा किया कृष्ण की पूजा के बाद उसने जो चरणामृत और तुलसी डल देकर अतिथियों का स्वागत किया और आप आचमन लिया बाद में जैसी कृष्ण करके उसने बात शुरू की रैयाना तैयब ने पूछा गया कि तुमको ऐसा रंग कैसे लगा रैहाना तैयब कहती है कि मैं अब्बाजान के साथ गांधी जी का प्रवचन सुनने गई थी गांधी जी ने कहा कि मुझे दूध पिलाने वाली माता तो छोड़कर स्वर्ग चली गई लेकिन विघ्न बाधा और मुसीबतों के बीच भी शांति का अमृत और साहस का साम्राज्य दिखाने वाली गीता माता के गोद में जाता हूँ तो मेरे सारे विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है और शंकाओं का समाधान हो जाता है मुझे लगा कि ऐसी गीता पढ़नी चाहिए मैं गीता पढ़ना शुरू किया गीता में हर समस्या का समाधान है अगर कभी कबार मन चंचल होता है और समस्या का समाधान नहीं मिलता तो मैं गीता पढ़ते पढ़ते रैहाना तैयब कहती है मैं गीता पढ़ते पढ़ते सो जाती हूँ तो कभी कभार तुम्हारा कन्हैया सपने में भी आकर समाधान कर देता है ऐसे अल्लाह को छोड़कर मैं कैसे रह सकती हूँ गीता ऐसा सदग्रंथ है जहाँ मनुष्य मात्र के समस्याओं का समाधान है गीता का पुजारी मंदिर में बैठकर ही पूजा करे ऐसा गीता का आग्रह नहीं है गीता का पुजारी तो अपनी कुर्सी टेबल पर ऑफिस में पूजा कर सकता है युद्ध के मैदान में पूजा कर सकता है दुकान पर पूजा कर सकता है मंदिर मस्जिद में बैठकर पूजा कर सकता है गीता का पुजारी गीता का पुजारी राज्य करते हुए भी गीता की बात का अनुसरण करके पूजा कर सकता है गीता का पुजारी कर्म छोड़कर पूजा नहीं करता कर्म में ही पूजा मिला देता है कर्म में भगवत सत्ता का स्मरण करके अकर्ता अभोक्ता पद का अनुभव करते करते गीता का पुजारी कर्म बंधन से छूट जाता है ईश्वर ने कर्म करने की शक्ति सत्ता दी है लेकिन कर्म करके कर्म बंधन बढ़ाओ मत लेकिन कर्म करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ ये गीताकार का संदेश है गीता के एकादश श्लोक का पाठ गोविंद नाम का सुमरण भगवत नाम का सुमरण और साधु पुरुष का दर्शन तुम्हारे जीवन में चार चांद लगा देगा गीता भगवान की वाणी है और भगवान अपने प्रिय सखा अर्जुन के प्रति कह रहे कंधे पे हाथ रखकर जैसे परम मित्र अपने मित्र की भलाई के लिए कहे ऐसे भगवान को तो सारा जगत अपना स्वरूप दिखता है भगवान ने गीता में पार्थ शब्द 38 बार कहा है अर्जुन ने कृष्ण शब्द नौ बार कहा है योग शब्द गीता में चौसठ बार आया है सुलभ शब्द भक्त गीता में एक बार आया है तस्हम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य से योगिना जो नित्य युक्त योगी हैं उनके लिए मैं सुलभ हूँ भगवान का मैं साढ़े पाँच फुट या छः फुट का शरीर रथ पर बैठा उतना मैं नहीं अनंत अनंत ब्रह्मांडों को जो व्यापार है वो भगवान का मैं है और भगवान का उपदेश का सार यह है कि तुम्हारा भी मैं वही है ममशो जीवलोके जीवभूतः सनातन तू अपने सनातन स्वरूप को पाले उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान्बोध्यत उपदेश ते ज्ञानम ज्ञानीन तत्वदर्शिना उठ जाग जा पहले उठो फिर जागो संसारी नींद में तो पहले आदमी जगता है बाद में उठता है लेकिन आध्यात्मिक जगत में पहले उठता है पुरुषार्थ करता है सत्पुरुषों के सानिध्य में जाता है बाद में उसकी अज्ञान निद्रा टूटती है और वो अपने स्वरूप में जग जाता है गुजरात में नरसी महता हुए उनको जब जागृत हुई अपने आत्मा परमात्मा स्वभाव की तो उन्होंने भजन में कहा जागीने जो तो जगत दि नहीं जाग कर देखता हूं तो ये जगत दिखता ही नहीं मतलब इस आँखों से तो दिखता है लेकिन उसका कोई ठोस अस्तित्व कोई सत्य नहीं दिखता सब स्वपना है बाबा जी डेट देंगे देंगे कई बार यहाँ के साधकों ने चक्कर काटे हाश डेट मिल गई सत्संग होगा होगा होगा तैयारियां हो रही है अब देखो तो सत्संग हो भी गया कल इस समय यहाँ देखो तो सपना हो जाएगा सपने हो बिखारी नृप रंक नाकपति हो जागे लाभ नानि कछूतिमा प्रपंच जिय जगस हो सियावर राम चंद्र दिखता है मैं अमीर हो गया दिखता है मैं गरीब हो गया दिखता है मैं टेंशन में आ गया दिखता है मैं टेंशन लेस हो गया लेकिन अपने स्वरूप में जागो तो न हानि है न लाभ है ये सारा संसार का सपना है जब तक सपने से जागा नहीं तब तक कुछ भी पा ले कुछ भी भोग ले कुछ भी इकट्ठा कर ले फिर भी मनुष्य अंदर से कहीं न कहीं खटकाव कहीं न कहीं खालीपन कहीं न कहीं बंधन और कहीं न कहीं नश्वरता का अनुभव करता है गीता नश्वरता की बेवकूफी छुड़ा के शाश्वत का प्रसाद देने आई गीता अविद्या अस्मिता राग द्वेश अभिनिवेश मिटाकर परमानंद देने आई गीता के अठारह अध्याय है पहला अध्याय है विषाद योग विषाद में यह जीव तो आता है लेकिन वो विषाद ईश्वर के समक्ष करता है तो विषाद योग बन जाता तुम्हारे जीवन में भगवान करे विषाद ना आए अगर कभी कभार आए तो दूर दूर जाकर रुदन मत करना अपने अंतर को परमेश्वर को कहना कि भगवान मुझे ये प्रॉब्लम है जगत झूठा है लेकिन मेरे को तो सच्चा लगता है इसलिए प्रॉब्लम का विषाद आया है जैसे तुम्हारे अर्जुन को विषाद आया ऐसे ये भी तुम्हारा अर्जुन जीव है अब मेरा विषाद आप ही दूर करो हे नाथ सुबह उठकर अपने विषाद या प्रॉब्लम का निराकरण खोज लो और प्रॉब्लम क्यों होता है चाहे शरीर का प्रॉब्लम है चाहे धन का है चाहे प्रतिष्ठा का है चाहे बदली का है चाहे प्रमोशन का है रही मन कह विधि रोइे हसीये कौन विचार गए सो आवन को नहीं रहे सो जावन हार किसी व्यक्ति विशेष को याद करके भी रो रहे हैं तो किस विधि रो रहे हैं रहिमन किस विद्रोह हंसी कौन विचार गए सोआवन को नहीं रहे सो जावन जो दुख सुख गए सो आएंगे नहीं और जो हैं वो भी जानने वाले हैं थोड़ा धीरज रख कर संसार का तो यही हाल है दक्ष प्रजापति के यहाँ भी उपद्रव हुआ और यज्ञ ध्वंस शिवजी के घर में भी माँ पार्वती को देह त्याग करना पड़ा यह संसार और आकृति चाहे देवी की हो चाहे देवता की हो चाहे शिवजी की हो चाहे रामजी की हो चाहे कृष्णजी की हो उनके व्यवहार में भी जब ऐसा कुछ न कुछ होता रहता है बोले हमारा गॉड बड़ा लेकिन तुम्हारे गॉड के जीवन में भी देखो क्रॉस पर खिले लग गए और क्रॉस पर चढ़ मरना पड़ा जाना पड़ा बोले हमारा फलाना बड़ा हमारा फलाना बड़ा तन धरिया कोई न सुखिया देखा जो देखा सो दुखिया रहे जिसको देह की आकृति उसको कुछ न कुछ उथार चढ़ाव होता ही रहता है संसार का रीत है प्रकृति है तीन गुणों की साम्यवस्था है इसी को प्रकृति बोलते इसी में परिवर्तन होता रहता है गीता कहती है जो घूमता है सो घूमता है जो घूमती है सो घूमती और जो खड़ा है सो खड़ा है दृष्टा साक्षी चैतन्य सचदानंद परमात्मा अपनी महिमा में जो का हैं प्रकृति में परिवर्तन होता ही रहता है चपरासी को अपना प्रॉब्लम तो प्राइम मिनिस्टर को अपने प्रॉब्लम बच्चे को अपने प्रॉब्लम है तो बुढ़े को अपने प्रॉब्लम है देवताओं को अपने प्रॉब्लम है तो दैत्यों को भी कहाँ प्रॉब्लम नहीं है जब देह को मैं माना और संसार को सच्चा माना तो एक प्रॉब्लम जाता ही तो दूसरा कहीं मूल दिखा के बैठा ये संसार में होता रहता है सच समझ अपने को अकर्ता पद में स्थापित करे यथा योग्य यो प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन निकाले ये जीवन जीने की कला गीता बताती है इसमें दूसरा अध्याय शुरू होता है सांख्य योग ये जो होता है प्रकृति में होता है प्रकृति के शरीर और प्रकृति के संबंधों से ज्ञान द्वारा संबंध विच्छेद कर दे कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य खड़ा है लोगों ने विरोध किया यहाँ तक कि उस जमाने के पोप ने भी मुकदमा करवा दिया जज ने कहा गया को कि तुम अपनी बात वापस ले लो ये पोप जैसे लोग पादरी सब कहते हैं कि सूरज घूमता है और पृथ्वी खड़ी है और तुम बोलते हो पृथ्वी घूमती और सूरज खड़ा है सुबह पूर्व को दोपहर को माथे और शाम को पश्चिम को तुम अपनी बात नहीं लोगे तो कोर्ट तुम्हें आदेश करेगी खाल खिंच की सजा देगी तुमको गलेलियो ने कहा अगर कोर्ट भी पोप की बात का समर्थन करती और मेरे से कहलवाना चाहती तो मैं कह दूंगा कि सूरज घूमता है पृथ्वी खड़ी है लेकिन उस गले ने कहते कहते आखिर हाईकोर्ट को सत्य भी सुना दिया कि मैं तो अपने शब्द वापस ले लेता हूँ और आपके कहने से पोप के दबाव से मैं ये भी कह देता हूँ कि पृथ्वी खड़ी है सूरज घूमता है लेकिन माय लॉर्ड मेरे कहने से भी सत्य तो वो सत्य ही रहेगा जो घूमती है वो घूमती रहेगी और जो खड़ा है सो खड़ा ही रहेगा ऐसे ये माया प्रकृति ये तो घूमती रहेगी और जो साक्षी चैतन्य एक रस परमात्मा है वो तो ज्यों का त्यों रहेगा चाहे करोड़ करोड़ दुख आ जाए करोड़ करोड़ सुख आ जाए लेकिन तुम्हारे वास्तविक आत्मा में कोई कमी बैसी नहीं होती लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उसको हम जानते नहीं हैं और जहाँ उथल पाथल रहती है वहीं रहते हैं जैसे दरिया के किनारे खड़े हो जाओ तो तरंग उछलते कूदते भंवरें ये वो देखने का मजा आता है कि दरिया के तरंगों के साथ एक हो जाओ तो थपड़े खाकर मौत सहनी पड़ती है ऐसे ही प्रकृति के परिवर्तन से जीव जुड़ जाता है तो जन्म और मरण के चक्कर में पड़ता है मौत पर मौत पर सहता है दुखों पर दुख सहता है भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी कहते कि राम जी दुख तो दुख हैं लेकिन अज्ञानवश मूढ़ जीव जिसको सुख मानते वे भी दुख से भरे हैं कृष्ण कहते आद्य अंत वंत ये आदि अंत वाले हैं ये आदि अंत वाले चीजों को पाकर जो अपने को सुखी दुखी करता है वो अल्पमति है तो गीता का सांख्य योग हमारी उस ज्ञान दृष्टि को जगा देता है तीसरा अध्याय आता है कर्म योग कर्म किए बिना कोई रहता नहीं लेकिन कर्म ऐसा करो कि कर्म से कर्म कट जाए कांटे से कांटा कटता है हीरे से हीरा कटता है कांटे से कांटा निकाला जाता है हीरे से हीरा काटा जाता है लोहे से लोहा काटा जाता है ऐसे कर्म ऐसे करो कि कर्म बंधन बढ़े ना। पुराने कर्मों के संस्कार कट जाएं इसलिए कर्म में कर्म योग कर्म परमात्मा के प्रसन्नता के लिए करो अंतर आत्मा के संतोष के लिए करो फंस मरने के लिए कर्म का जाल मत बूँधो लेकिन बुद्धि रूपी कैंची से किए हुए कर्मों को काटो तीसरा अध्याय कर्म योग का है चौथा अध्याय गीता में ज्ञान कर्म संन्यास योग है और पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग का आता है छठा अध्याय ध्यान योग का आता है और छठे अध्याय के पहले श्लोक में आता है कि अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करो तह आसक्ति रहित करने योग्य कर्तव्य कर्म जो करता है वो सन्यास को पाता है योग को पा लेता है कपड़ा बदलने से या अग्नि को न छूने से कोई सन्यासी या योगी नहीं है अपितु कर्म का सन्यास इच्छा वासना को त्याग कर करने योग्य कर्तव्य कर्म करता है वो सन्यास और योग को पाता है जिसको योग करना है उसको निष्काम कर्म योग करना चाहिए निष्काम कर्म करने के बाद थोड़ा कर्मों में से समय बचाकर एकांत में अंतर्मुख होना चाहिए आत्मविचार और आत्मध्यान करना चाहिए छठे अध्याय के आखिरी श्लोकों में गीता ने कहा तपस्वी भ्यो अधिको योगी ज्ञानी भ्यो मतो अधिका कर्मी आर्मी अधिको योगी तस्मात योगी भवना तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है क्योंकि तपस्वी तप करता है तप का करता अभी बना रहता है एक आदमी भोगी है तो दूसरा आदमी तपस्वी है लेकिन उसका है मौजूद रहता है योगी योगी का मैं परमात्मा में विलय होता है मैं अशुद्ध बनना मैं का शुद्ध होना उसकी अपेक्षा मैं का परमात्मा के साथ मेल होना ये बहुत ऊंची बात है तो श्री कृष्ण कहते हैं जो सकामी है उनकी अपेक्षा निष्काम कर्म योगी ठीक है जो तप कर रहे हैं और तप से इस लोक या परलोक की नश्वर चीजें पाते उसकी अपेक्षा जो भगवान का ध्यान करके भगवान का सुख पाते हैं वे ऊंचे माने जाते हैं विद्वानों से भी वो योगी श्रेष्ठ हैं क्योंकि विद्वान विद्या तो याद करता है लेकिन जहाँ से विद्या याद करने की क्षमता शक्ति आती है उसे सच्चिदानंद में प्रीति नहीं करता इसलिए विद्वान ज्ञानी से भी योगी को ज़्यादा ऊंचा माना तपस्वी अधिको योगी ज्ञानीभ्यो मत आहार अधिको योगी तस्मात योगी तस्मागीवाजुन अर्जुन शेतु योगी हो जा गीता के छठे अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं योगियों में भी कई प्रकार हैं और सब योगियों से उत्तम योगी की बात कही अपने मत में जो श्रेष्ठ योगी है वो भगवान ने कहा। योगी नाम सर्वे शाम मदगते न अंतर आत्म न इन सब योगियों में भी जो मदगत मेरे परायण होकर अंतर आत्म भाव से मुझे भजता है किसी मस्जिद गिरजाघर या मंदिर में ही नहीं अंतर आत्म हृदय मंदिर में जो मुझे चैतन्य को जानता है भजता है विश्रांति पाता है वो सब योगियों में श्रेष्ठ है चित्त की विश्रांति से सामर्थ्य का प्रादुर्भाव होता है सामर्थ्य का सतुपयोग करने से निर्भिक्ता और नारायण तत्व में स्थिति हो जाती है आप सुबह नींद में से उठिए थोड़ी देर चित्त की विश्रांति बढ़ाइए आपका मानसिक और बौद्धिक सामर्थ्य बढ़ेगा नींद में से फटाक से मत उठिए नींद में से उठे थोड़ी देर बैठ जाए शांत शांत कोई जप नहीं करें ऐसे ही शांत बैठे तो बहुत अच्छा मन इधर उधर हो जाए तो ओम शांति शांति करके शांति को बढ़ाए सुबह के ये दो चार मिनट दिन भर के एक घंटे भजन से भी ज्यादा आपको हिताव हो जाएंगे सुबह नींद में से उठ कर बैठ जाइए किसी श्रेष्ठ पुरुष महापुरुष से मानसिक संबंध जोड़िए बाबा हमने मंत्र दीक्षा लिया ढाई हजार लोग अब हम आपसे मिलना चाहेंगे तो आप तो बहुत व्यस्त रहते हैं कभी कुछ पूछना हो तो कैसे होगा शिविर में होगा प्रश्न उत्तर होगा 16 से 19 तारीख तक रतलाम के आश्रम में पंचेण में शिविर है उत्तरायण के दिनों में अहमदाबाद आश्रम में शिविर होती है दिसंबर के क्रिसमस दिनों में 25 दिसंबर से बाईस से सत 26 दिसंबर के बीच सूरत आश्रम में होती है होली में भी शिविर होती है वहाँ भी साधनाओं के प्रश्न उत्तर होते और प्रैक्टिकल प्रयोग भी कराए जाते हैं फिर भी अगर नई मुलाक़ात हो सकती है तो कंठ को पर दो ढाई मिनट ध्यानस्त होकर मानसिक कांटेक्ट करते हुए जब करने से फिर वो तो साधक जानते संत जानते ये प्राइवेट बातें समूह में नहीं की जाती नारायण नारायण हरि हरि तो छठे अध्याय में भगवान कहते हैं योगिना सर्वेशा मदगते न अंतरात्म श्रद्धा भजते यो मता सातवा अध्याय ज्ञान विज्ञान योग आता है वस्तुओं का शुद्धिकरण करना परिमार्जन परिवर्धन करना उसको विज्ञान कहते हैं एक विज्ञान और अंतकर्ण को शुद्ध करना परिमार्जित करना उसको धर्म कहते हैं और ऐसे पवित्र अंतकर्ण में परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान पाकर उसमें विश्रांति पाना ये ज्ञान विज्ञान योग की बात आती है आठवें अध्याय में अक्षर ब्रह्म की बात आती है उस ब्रह्म के सिवाय सब अक्षर है जो फरा सो झरा जो दिखा सो देर सबेर झोंपड़े को हजार झोंके गिराते हैं तो महल को लाख झोंके जो, अथवा करोड़ झोंके गिराते हैं सब पुराना हो जाता है जो कुछ पैदा होता है वो अक्षर है अक्षर ब्रह्म है उस अक्षर ब्रह्म को ही आत्मा कहते वही अक्षर ब्रह्म परमात्मा है और प्राणी मात्र की जिगरी जान वही है सुख भी आग, सुख भी क्षर है दुख भी क्षर है मित्र का संबंध भी क्षर है शत्रु का संबंध भी क्षर है ऐसे ज्ञान के चश्मे से दुनिया को देखे तो थप्पड़ कम लगेगी अथवा पीड़ा कम होगी अंत कर्ण की रक्षा होगी मती गति श्रेष्ठ रहेगी अक्षर ब्रह्म का ज्ञान आठवें अध्याय में नौवें अध्याय में राजविद्या राज गोह्यम राज की बात भगवान ने कही ये ब्रह्म विद्या सब विद्याओं में राजा है इस विद्या को सुनने में भी आसानी है इसका फल भी प्रत्यक्ष है करने में सुगम है और धर्म के अनुकूल है और कर्ता को शाश्वत पद की प्राप्ति कराता है ये राज विद्या राज्य हम पवित्रम इदम् उत्तम ऐसा आया इस गीता के नवमें अध्याय में नौवा अध्याय राज विद्या राजगोही हम का है और दसवा अध्याय विभूति योग है भगवान तो सब में है लेकिन सब में भगवान एकदम सीधा कोई न समझे तो जिसमें भागवी कलाए अथवा भगवत तत्व विशेष रूप से देखता है उनका वर्णन है वृक्षों में पीपल मैं हूँ मुनियों में अमुक कपिल मुनि मैं हूँ अक्षरों में प्रणव मैं हूँ इस प्रकार भगवान ने विभूतियों का वर्णन करा के खास खास जगह पर हमारा मन टिके एकदम हमारा मन सर्वव्यापी नहीं होगा तो सर्वव्यापी स्वरूप के कुछ कुछ विशेष विभूतियों में ही हमारा मन आरंभित लग जाए तो फिर आगे सर्वव्यापी तत्व का साक्षात्कार आसन होगा विभूति योग दसवा अध्याय का है ग्यारहवें अध्याय में भगवान ने विश्व रूप दर्शन कराया अर्जुन को और बारहवें अध्याय भक्ति योग की बात है भक्त का मतलब है जो परमात्मा से भी भक्त न हो आजकल भक्त का डिफिनेशन समाज भूल गया अरे इसको छोड़ो ये बिचारा भगत है अरे भगत और बिचारा इसको क्या पता है? ये तो भगत है भगत का है। तो भगत है। है, भगत माना माना बुद्धू बुद्धू है है ये तो जो लोग हैं उनको कह देते जैसे महाराज महाराज जिसने महान राज्य है। दास कबीर चढ़ो गढ़ऊ ऊपर राज मिलो अविनाशी जिसने अविनाशी आत्मा का राज्य पाया उसको महाराज बोलते आज तो भीख को भी बोलते महाराज महाराज आगे जाओ माफ करो रसोईओ को भी बोलते महाराज महाराज जरा ये बर्तन धो देना <laughs> कहा तो महाराज ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वढ़ भागी पावई ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावे, ब्रह्म ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान जेको जन्म मरण ते डरे साधु जिना की शरणी पड़े जेको अपना दुख मिटावे साधु जिना की सेवा पावे जो अपना दुख मिटाना चाहता है वो साधुओं की सेवा करे सच्चे सत्पुरुषों की ऐसे आत्मरामी महाराज के लिए महाराज शब्द है लेकिन आज बिखमंगे को भी महाराज कह देते रसोई को भी महाराज कह देते और जिससे तंग हो जाते कि बस महाराज अब बस चुप हो जाओ महाराज <laughs> नारायण नारायण तो महाराज आपको क्या बताएं? भक्ति कोई बुद्धों का काम नहीं और भक्ति कोई पलायनवादिता नहीं है कुछ मूर्ख लोग बक देते हैं या लिख देते हैं अखबार में कि पलायनवादिता है भक्ति अरे नास्तिक है महामुढ़ भक्ति पलायनवादिता नहीं है भक्ति तो परम श्रेयकर है परम पौरुष देने वाली है अर्जुन जो पलायन कर रहा था उसने जब भक्ति योग ज्ञान योग सुना तो घोर युद्ध हंसते हंसते करता निर्लेप होता है भक्ति तो सांत्वना देने वाली हिम्मत देने वाली है सहानुभूति देने वाली है मनुष्य जन्म में से अगर भक्ति निकाल दी जाए तो मनुष्य जीवन पशु से भी बदतर हो जाएगा पशु को तो इनकम टैक्स सेल टैक्स सरचार्ज का प्रॉब्लम नहीं होता बेटी बेटे के शादी का प्रॉब्लम नहीं होता संबंधियों को रिझाने का प्रॉब्लम नहीं होता कोई नाराज हो जाएगा ये प्रॉब्लम नहीं होगा कोई एंटी पार्टी आएगी तो हमारी मिलकत का क्या होगा ऐसा पशुओं को कोई चिंता नहीं होती लेकिन मनुष्य अगर भक्ति का सुख छोड़ देता है तो पशु से भी ज़्यादा परेशान रहता है भंजा जिसके जीवन में भक्ति ज्ञान श्रद्धा नहीं है उसको तो जल्दी से भगवान को प्रार्थना कर दे कि भगवान ये दो पैर की अपेक्षा चार पैर दे दे आराम से जिएंगे